श्राद में नागर और दिघर मूलक भी दान करना चाहिए श्राद में वंसी करिट सुरमा सजरक और वस्त्रण का भी दान करना चाहिए लहसुन गाजर प्याज करमध पिंड फूलक इत्यादि पदार्थ श्राद में नहीं दान करना चाहिए अब मैं आपको इसका कारण बतलाऊंगा ये सभी वस्तुएं श्राद में क्यों नहीं करनी चाहिए दान राजीन काल में देवता और राक्षसों का बहुत भारी युद्ध हुआ था उस समय युद्ध में देवताओं से पराजित राजा बलि के शरीर में घाव हो गए थे उस घाव से रक्त की बूंद निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ी अतः वे ही इन वस्तुओं के रूप में पैदा हुए अतः श्राद्ध कर्म में इन वस्त श्राद कर्म में गोंद लवण द्रव और ऊष्ण वस्तुएं भी नहीं करनी चाहिए दान रजस्वला को भी श्राद कर्म में नहीं जाना चाहिए दुर्गंधी पूर्ण फैनों से व्याप्त छोटे-छोटे गड्ढों का पानी भेड़ मृग बकरी ऊंट और इस रेखुर वाले जो जानवरों का झूटा पानी महिष चमर और वन के अनेक पशुओं का पिया हुआ गंदा पानी शुद्ध कर्म में नहीं लाना चाहिए इसके बाद अब मैं आपको उन स्थानों और मनुष्य के विषय में बतलाऊंगा जिसमें कि कौन-कौन से मनुष्य को नहीं देखना चाहिए और किन-किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए। श्राद नहीं श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए इस प्रकार श्राद्ध करने से यश बुद्धि प्राप्त होती है त्रिशंकु देश में श्राद्ध नहीं करना चाहिए कारस्कर कालिंग, सिंधु के उत्तर उत्तरवर्ती देश और जिस देश में वर्ण आश्रम धर्म नष्ट हो चुका हो वहां श्राद्ध नहीं करना चाहिए नंगी और असभ्य मनुष्य को श्राद्ध नहीं और न ही उन्हें देखना चाहिए इन लोगों के देखने पर सराद में दी गई वस्तुएं पितृ को प्राप्त नहीं होती शंशु बोले हे hey प्रभु वे मनुष्य कौन से हैं जो नंगे रहते हैं आप हमको उनका विस्तार से वर्णन सुनाइए इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति बोले सभी प्राणियों के लिए तीनों वेद शांति प्रदान करने वाले जो मनुष्य अज्ञानी होकर उन्हें छोड़ देते हैं, विनंगे हैं। मनुष्य जब वेद से बीमुक हो जाता है, तब वेद रूप व्रक्ष बेसहारा हो जाता है, अतः वेद को ही मानना चाहिए। वेद ही सब कुछ है, जो मनुष्य धर्म का पालन ना करके, श्राद्ध इत्यादि नहीं करते और अपनी इच्छा और शक्ति के सहारे गुजर व वे लोग नंगे कहलाते हैं जो मनुष्य व्यर्थ में जटा रख लेते हैं या व्यर्थ में ही नग्न रहते हैं व्यर्थ में ही व्रत वाले तथा व्यर्थ में ही जप करके कुटुंब को दुख पहुंचाने वाले मनुष्य भी नंगे कहलाते हैं इस प्रकार के मनुष्य को श्राद कर्म नहीं करना चाहिए ब्रह्मत्याग करने वाले लोग ही नास्तिक गुरु की पत्नी को हरण करने वाले तथा दस्यु नरसिंह आत्म तत्व ज्ञान से रहित तथा पाप कर्म करने वाला देवता तथा देववर्षों की बुराई करने वाले मनुष्य को श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए असुरों और यातु धान को भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए सतयुग ब्राह्मणों का युग माना जाता है त्रेता वैश्यों का तथा कलयुग शूद्रों का युग माना जाता है पितरों ने कहा है सतयुग में वेद पूजित होते हैं अथै वेदों की पूजा होती थी त्रेता में देवताओं की पूजा होती थी द्वापर शस्त्र पूजित माने जाते थे अथवा मनुष्यों को शुद्ध अधिक प्रिय लगता था और कलिगु में लोग पाखंडी होते हैं श्राद्ध कर्म में ए पवित्र अपमानित मुर्गे सूअर कुत्ता इत्यादि के देखने से श्राद्ध नष्ट हो जाता है जिस घर में बच्चा हुआ हो अथवा सूतक मनुष्य बहुत समय से बीमार हो दुष्ट स्वभाव और दुष्ट � इस प्रकार के मनुष्य को श्राद्ध कर्म नहीं देखना चाहिए इन मनुष्य के देखने से श्राद्ध का अन्न नष्ट हो जाता है श्राद्ध के समय पृथ्वी पर मिट्टी और जल से लीपना चाहिए फिर काले तिल पृथ्वी पर छिड़क देने चाहिए रत्न से गुरु अग्नि और सूर्य को देखने चाहिए श्राद्ध के अन्न को वस्त्र से नहीं दही, शाक, भाटे, सफेद रंग का चूसने वाला पदार्थ भी श्राद्ध कर्म में नहीं दान करने चाहिए। इस श्राद्ध कर्म में समुद्र से निकला हुआ पवित्र नमक, पैदा हुआ नमक, शुभ पवित्र माना जाता है। ये दोनों प्रकार के नमक पवित्र माने जाते हैं। उनको आग में छोड़कर पुनः दोनों हाथों से निकालकर अपने माथे से लगा लेना चाहिए। मस्तक भ्रम्म तीरत माना जाता है श्राद के सभी द्रव्व को पहले जल से धो लेना चाहिए उनके ऊपर लगी मैल मिट्टी धो लेनी चाहिए छुड़ा लेनी चाहिए उनको जल में डाल देना चाहिए अरिष्ट तुमुल भिल्व इंगुद श्वदन और विदल इन सभी वस्तुओं को जल से अच्छी तरह से धो देना चाहिए इस तरह दांत हड्डी खाल सींग इत्यादि को अच्छी प्रकार से साफ धोना चाहिए सभी प्रकार के मृत्तिका के बने हुए पदार्थ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए मणि हीरे मोती प्रवाल शंख इत्यादि के लिए पीली सरसों का या काले कलक बनाकर शुद्धि करने चाहिए सभी प्रकार के केसों को धोकर साफ करना चाहिए पृथ्वी को फाड़कर पानी से धोकर सफाई करने चाहिए फल फूल और शलाका को धोकर साफ करना चाहिए गांव से बाहर निकलकर पृथ्वी वायु द्वारा शुद्ध रहती है तथा अब मैं आपको शोच के कुछ नियम बदला रहा हूँ सुबह उठकर अपने घर से बहुत दूर आगे जाकर शोच त्याग करना चाहिए। शोच त्यागते समय सिर को कपड़े से ढक लेना चाहिए, सिर को हाथ से नहीं छूना चाहिए, सूखे हुए पत्तों से, कास्ट से, बांस के पत्तों से अथवा मिट्टी के बर्तन से मल को ढक देना चाहिए। पुनः चुप होकर मिट्टी और ऊपर उठाए हुए जल से शुद दिन में उत्तर की तरफ बैठकर और रात्रि में दक्षिणी तरफ बैठकर मल त्याग करना चाहिए मल को बाएं हाथ से साफ करना चाहिए और दाएं हाथ में जल लेना चाहिए मल को बाएं हाथ से तीन बार मिट्टी लगाकर साफ करना चाहिए बाएं हाथों में दस बार मिट्टी लगाकर धोने चाहिए दोनों हाथों में पांच बार फिर इसके बाद पैरों में मिट्टी लगाकर धोने चाहिए, फिर आचमन करके पवित्र होना चाहिए, फिर सूर्य अग्नि और वायु के उद्देश्य से तीन बार जल त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण पुरुषों को तीर्थ में हर समय अपने पास कमंडलू रखना चाहिए। इस जल के बर्तन से अपने छोटे-छोटे कार्य पैर इत्यादि धोलेने � पैरों की धोने के बाद आचमन करके शुद्ध तथा शुभ कार्य करने चाहिए एवं पवित्र हाथों से आचमन करना चाहिए और देव पूजा करने से तीन बार का उपवास करना चाहिए कुत्ते और चंडाल को छूने पर भी प्रायश्चित करना चाहिए मनुष्य की हड्डियों को छूने पर भी उपवास करना चाहिए भक्ति सहित उपवास को तीन रात में जो मनुष्य सोच के आचार विचार का पालन नहीं करते वे मनुष्य मलेच्छ वंश में पैदा होते हैं जो मनुष्य यज्ञ आदि कार्य नहीं करते और पाप कर्म करने में तत्पर रहते हैं वे मनुष्य तीर्यक योनि में उत्पन्न होते हैं वे भी मनुष्य सोच के आचार विचारों का पालन करके सभी पापों से छुटकारा स्वर्ग को प्राप्त होते हैं देवता पवित्र आत्मा होते हैं अतः उन्होंने ही सोच के आचार विचार, विचार बदलाये हैं पितर गण ऋषियों को ब्राह्मणों को तथा आतिति सेवा करने वाले पितरों में श्राद्ध भक्ति रखने वाले शांत कोमल स्वभाव वाले मनुष्यों के शुभ कर्म से संतुष्ट होकर उनके सभी मनोरथों को पूरा करते हैं सत्कर्मी मनुष्य सदा शुद्धि रहते हैं तथा देवता लोग दुष्ट आचरण करने वाले अपवित्र मनुष्यों के उर्ज